उसे अर्जुन के मुख में होमा है संजय ने कहा जब अर्जुन को बाण और गांडी धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया उस समय पांडव सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजा लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तथा भेरी पेशी क्रकच और नारसिंहों के अकस्मात बज उठने से बड़ा शब्द होने लगा इस प्रकार दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तैयार देख महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से पूर्व की ओर जहाँ शत्रु की सेना खड़ी थी पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल दिए उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए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 आप हमारे बड़े भाई हैं आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है बताइए तो सही आप कहाँ जाएंगे सहदेव ने पूछा राजन इस महाभयावनी रणस्थली में आ जाने पर अब आप हमें छोड़कर इन सत्रों की ओर कहाँ जा रहे हैं भाइयों के इस प्रकार पूछने पर भी महाराज युधिठी ने कोई उत्तर नहीं दिया वे चुपचाप चलते ही गए तब चतुरचूड़ा मणि श्री कृष्ण ने हंसकर कहा मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ ये भीष्म द्रोण कृप और शल्य आदि सब गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है उसे वे स्पष्ट हिसाब दे देते हैं और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है उसकी अवश्य विजय होती है इधर जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कौरवों की सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े रहे दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा तो वे आपस में कहने लगे ओहो यही कुल कलंक युधिष्ठिर है देखो अब यह डर कर अपने भाइयों के सहित शरण पाने की इच्छा से भीष्म जी के पास आ रहा है अरे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 कि तुम अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा और क्या चाहते हो मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से करूंगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ युधिष्ठ ने कहा ब्राह्मण आप कौरवों की ओर से ही युद्ध करें किंतु मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरी विजय चाहे और मुझे उपयोगी परामर्श दें द्रोणाचार्य बोले राजन तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्री कृष्ण हैं इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ तुम रणांगण में शत्रुओं का संहार करोगे जहाँ धर्म रहता है वहीं श्री कृष्ण रहते हैं और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं जय रहती है कुंती नंदन अब तुम जाओ युद्ध करो और तुम्हें जो पूछना हो पूछो मैं तुम्हें क्या सलाह दूँ युधिष्ठिर ने पूछा आचार्य आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके वध का क्या उपाय है द्रोणाचार्य बोले राजन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 कहने के सिवा और तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो युधिष ने कहा आचार्य सुनिए इसी से मैं आपसे पूछता हूँ इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत से हो गए और कोई शब्द न बोल सके तब उनका अभिप्राय समझकर कर कृपाचार्य ने कहा राजन मुझे कोई भी मार नहीं सकता किंतु कोई चिंता नहीं तुम युद्ध करो जिद तुम्हारी ही होगी तुम्हारे इस समय यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूंगा जब मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूं। कृपाचार्य की बात सुनकर राजा उनके आज्ञा लेकर मद्रास सल्ले के पास गए तथा तो उन्हें प्रणाम कर और प्रदीक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा राजन मुझे आपके साथ युद्ध करना है इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा तो आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। सल्य ने कहा राजन युद्ध का निश्चय कर लेने पर यदि तुम मेरे पास ना आते, तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें साप दे देता इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं तुम युद्ध करो जय तुम्हारी ही होगी तुम्हारी कोई भी अभिलाषा हो तुम उससे कहो पुरुष अर्थ का दास है अर्थ किसी का दास नहीं है यही बात सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है इसी से मुझे नपुंसक की तरह पूछना पड़ता है कि अपने ओर से युद्ध करने के सिवा तुम और क्या चाहते हो तुम मेरे भांजे हो तुम्हारी जो इच्छा होगी वह मैं पूर्ण करूंगा युधिष्ठ ने कहा मामा जी मैंने सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है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 कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण वहां से लौट आए और पांडवों में आ मिले इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्तर से कहा जो वीर हमारा साथ देना चाहे अपनी सहायता के लिए मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ यह सुनकर युस्सु बड़ा प्रसन्न हुआ उसने पांडवों की ओर देखकर धर्मराजिठी से कहा महाराज यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा युसु, आओ, आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे भाइयों से युद्ध करेंगे महाबाहो स्वागत करता हूं। तुम हमारी ओर से संग्राम करो मालूम होता है महाराज धित्राष्ट्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा और तुमसे ही उन्हें पिंड मिलेगा राजन फिर युस्सु दुन्दुभिघोष के साथ तुम्हारे पुत्रों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहित प्रसन्नतापूर्वक पुनः कवच धारण किया सब लोग अपने अपने रथों पर चढ़ गए और फिर सैकड़ों की दुनद होने लगा और योद्धा लोग तरह तरह से सिंहनाद करने लगे पांडवों को रथ में बैठे देखकर धृष्ट दमनादि सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ पांडुओं ने माननीय का मान करने का गौरव प्राप्त किया है यह देखकर राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने बंधु बांधवों के प्रति उनकी सुहृता कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे